महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व द्विप्तिक्शततमोध्याय यज्ञ में हिंसा की निंदा और अहिंसा की प्रशंसा यदि यज्ञ प्रसन्ता यदिटिवाच बहूनापसाइका पिताम धर्म न सुखाथ कथम यज्ञसम युधिष्ठिर ने पूछा पितामह यज्ञ और तप तो बहुत है और वे सब एकमात्र भगवत प्रीति के लिए किए जा सकते हैं परंतु उनमें से जिस यज्ञ का प्रयोजन केवल धर्म हो स्वर्ग सुख अथवा धन की प्राप्ति न हो उसका संपादन कैसे होता है भीष्मानुर्तितम उच्च वृत्ते पुराव यज्ञ ब्राह्मण जी ने कहा पूर्व काल में उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले एक ब्राह्मण का यज्ञ के संबंध में जैसा वृतांत है और जिसे नारद जी ने मुझसे कहा था वही प्राचीन इतिहास में यहाँ तुम्हें बता रहा हूँ नारद वाच राष्ट्रे धर्मोत्तरे श्रेष्ठे विदर्भे स्विजह उच्चवृत्ते नृत्य समाधे नारद जी ने कहा जहाँ धर्म की प्रधानता है उस उत्तम राष्ट्र विदर्भ में कोई ब्राह्मण ऋषि निवास करता था वह कटे हुए खेत या खलिहान से अन्य के बिखरे हुए दानों को बिनलाता और उसी से जीवन निर्वाह करता था एक बार उसने यज्ञ करने का निश्चय किया श्यामा कमथनम त्र सूर्यपर्णि सुवरचलाम तिथम च विरसम शाक तपसा स्वादुता जहाँ वह रहता था वहाँ अन्य के नाम पर सामा मिलता था दल बनाने के लिए सूर्यपर्णि जंगली उड़द मिलती थी और शाक भाजी के लिए सुवरचला अर्थात ब्राह्मी लता तथा अन्य प्रकार के तिक्त एवं रसीन शाक उपलब्ध होते थे ब्राह्मण की तपस्या से युक्त सभी वस्तुएं हो गई उपगम्य बने अपमूल फलिष्ट स्वर्ग प्रदम तप परम तप युधिष्ठिर उस ब्राह्मण वन में तपस्या द्वारा सिद्धि लाभ करके समस्त प्राणियों में से किसी की भी हिंसा न करते हुए मूल और फलों द्वारा भी स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया तस्या व्रत कृथा पुष्कर धारिणी यज्ञ पत्नी समानीता सत्य नानो उस ब्राह्मण के एक पत्नी थी जिसका नाम था पुष्कर उसके आचार विचार परम पवित्र थे वह व्रत उपवास करते करते दुर्बल हो गई थी ब्राह्मण का नाम सत्य था यद्यपि वह ब्राह्मणी अपने पति सत्य के हिंसा प्रधान यज्ञ की इच्छा प्रकट करने पर उसके अनुकूल नहीं होती थी तो भी ब्राह्मण उसे यज्ञ पत्नी के स्थान पर आग्रह पूर्वक बुला ही लाता था सू सापरित्रस्ता तत्व भावानुवर्ति मायूर जीर्णपर्णा वस्त्र से वर्णित ब्राह्मणी साफ से डरकर पति के स्वभाव का करती थी। ऐसा कहा जाता है कि वह मोरों की टूटकर को जोड़कर उनसे ही अपना शरीर ढकती थी अकामयाकृतस्तत्रो होत्रुशासना शुक्रस् पुनरा जातिवर्णाद नाम धर्म भी होता के आदेश से इच्छा न होने पर भी ब्राह्मण पत्नी ने उस यज्ञ का कार्य संपन्न किया होता का कार्य प्रणाद नाम से प्रसिद्ध एक धर्मग्र ऋषि करते थे जो शुक्राचार्य के वंशस्थ थे तस्मिन बने समीपस्थो मृगो भूत सहवासिक वचोभी दुष्कृतम कृतम उस वन में सत्य का सहवासी एक मृग था जो वहाँ पास ही रहता था एक दिन उसने मनुष्य की बोली में सत्य से कहा ब्राह्मण तुमने यज्ञ के नाम पर यह दुष्कर्म किया है यदि मंत्राग्निडो यम यज्ञ उभवती वही कृतः मां भो प्रक्षिप हो स्वर्गम अनिंदिता यदि किया हुआ यज्ञ मंत्र और अंग से हीन हो तो वह यजमान के लिए दुष्कर्म ही है ब्राह्मण देव तुम मुझे होता को सौंप दो और स्वयं निंदारहित होकर स्वर्गलोक में जाओ ततस्तु यज्ञे सावित्री साक्षा तम संमंत्र यमंत्र ये प्रयुक्ता नाम सहवासी उस यज्ञ में साक्षात सावित्री ने पधारकर उस ब्राह्मण को मृग की आहुति देने की सलाह दी ब्राह्मण ने यह कहकर मैं अपने सहवासी मृग का वध नहीं कर सकता सावित्री की आज्ञा मानने से इनकार कर दी एवं मुक्ता सा प्रवेशा यज्ञ पावक किम्नो दुश्चरितम यज्ञे दीक्षु सातल ब्राह्मण से इस प्रकार कोरा जवाब भिल जाने पर सावित्री देवी लौट पड़ी और यज्ञाग्नि में प्रविष्ट हो गई यज्ञ में कौन सा दुष्कर्म या त्रुटि है यही देखने की इच्छा से वे आई थी और फिर रसातल में चली गई सतो बद्धा जलिम सत्यम अयाचरण स्मृन सत्यन स परिसज्य संदिष्टो गम्यता सत्य सावित्री देवी की ओर हाथ जोड़कर खड़ा था इतने ही में उस हरिण ने पुनः अपनी आहुति देने के लिए याचना की सत्य ने मृग को हृदय से लगा लिया और बड़े प्यार से कहा तुम यहाँ से चले जाओ तथा सरिणो गो निवर्तक साधु हिंसम सत्य फतो जाम सदगतिम तब हरिण आठ पग आगे जाकर लौट पड़ा और बोला सत्य तुम विधि पूर्वक मेरी हिंसा करो मैं यज्ञ में वध को प्राप्त होकर उत्तम गति पालूंगा पश्य झप सर मया दत्ते न चुता विमानी विचित्राणी गंधर्वाणाम महात्म मैंने तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की है उससे देखो आकाश में वे दिव्य अपसराय खड़ी है महात्मा गंधर्वों के विचित्र विमान भी शोभा हैं तथा चुता मृगम आलोक्य हिंसायागवासम समर्थयत सत्य की आंखें बड़ी चाह से उधर ही जा लगी उसने बड़ी देर तक वह नमड़ी दृश्य देखा फिर मृग की ओर दृष्टि पार करके हिंसा करने पर ही मुझे स्वर्गवास का सुख मिल सकता है यह मन ही मन निश्चय किया स तो धर्मो मृगो भूत बहुव तस्कृति माधत्त न तो सौयोग्य संविधि वास्तव में उस मृग के रूप में साक्षात धर्म थे जो मृग का शरीर धारण करके बहुत वर्षों से वन में निवास करते थे पशु हिंसा यज्ञ के विधि के प्रतिकूल कर्म है भगवान धर्म ने उस ब्राह्मण का उद्धार करने का विचार किया तस्तेना अनुभावे न मृगहिंसात्मनस्तदा तपो महसमुच्छिन्नम तस्मा हिंसा यज्ञ मैं उस पशु का वध करके स्वर्ग लोक प्राप्त करूँगा यह सोचकर मृग की हिंसा करने के लिए उद्यत उस ब्राह्मण का महान तप तत्काल नष्ट हो गया इसलिए हिंसा यज्ञ के लिए हितकर नहीं है ततस्तम भगवान धर्मो यज्ञ स्वयं समाधान भारत परम् तदनंतर भगवान धर्म ने स्वयं सत्य का यज्ञ कराया फिर सत्य ने तपस्या करके अपनी पत्नी पुष्कर धारिणी के मन की जैसी स्थिति थी वैसा ही उत्तम समाधान प्राप्त किया उसे यह दृढ़ निश्चय हो गया कि हिंसा से बड़ी हानि होती है अहिंसा ही परम कल्याण का साधन है अहिंसा सकलो धर्मो हिंसा धर्मोहिंसा धर्मस्था सत्यम तेहम यो धर्म सत्यवादीना अहिंसा ही संपूर्ण धर्म है हिंसा अधर्म है और अधर्म अहित कारक होता है अतः मैं तुम्हें सत्य का महत्व तो बताऊंगा जो सत्यवादी पुरुषों का परम धर्म है इसे श्री महाभारती शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वि यज्ञनिंदा नाम दि सप्तिक द्विशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में हिंसात्मक यज्ञ की निंदा नामक दो सौ अध्याय पूरा हुआ